देवी भागवत नवम स्कंध छियासी प्रकार के नरकुंडों का विषद पर जो तपे हुए लौह से परिपूर्ण तथा जले हुए गात्र वाले पापियों से युक्त नरक है उसे दग्ध कुंड कहा गया है वह अत्यंत भयंकर गहरा कुंड एक कोष के परिमाण में है वहां सर्वत्र अंधकार छाया रहता है ज्वाला के कारण पापियों के तालु सूखे रहते हैं जो बहुसंख्यक उर्मियों संतप्त चार जलों नाना प्रकार के शब्द करने वाले जल जंतुओं से युक्त है तथा जिसकी चौड़ाई चार कोष है ऐसे गहरे और अंधकार युक्त नरक को प्रतप्त सूचि कुंड कहते हैं उस भयानक कुंड में दग्ध होने के कारण आर्तनाश करते हुए प्राणी एक दूसरे को नहीं देख पाते जिसमें तलवार की धार के समान तीखे पत्ते वाले बहुत से ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्ष हैं उस नरक को असी अंड कहा गया है उस वहाँ के पापियों को गिराया जाता है उन वृक्षों के सिर से गिराए गए पापियों के रक्तों से वह कुंड भरा रहता है उन पापियों के मुख से रक्षा करों की चीख निकलती रहती है वह भयानक कुंड अत्यंत गहरा अंधकार से आच्छ तथा रक्त के कीड़ों से परिपूर्ण है जो सौधनुष जितना लंबा चौड़ा तथा छुरे की धार के समान अस्त्रों से युक्त है उस भयानक नरक को छुड़धार कुंड कहते हैं पापियों के रक्त से वह कभी खाली नहीं हो पाता जिसमें सुई के समान लोक वाले अस्त्र भरे रहते हैं तथा जो पापियों के रक्त से सदा परिपूर्ण रहता है 50 धनुष जितना लंबा चौड़ा वह नरक कहलाता है वह नार की प्राणी अत्यंत कष्ट भोगते हैं किसी एक जंतु विशेष का नाम गोका है। है, उसमें मुख के समान जिसकी आकृति उसका नाम गोका मुख कुंड है उसकी गहराई कुएं के समान है और उसका प्रमाण 20 धनुष है वह नरक घोर पापियों के लिए अत्यंत कष्टप्रद है उन गोका संज्ञा कीड़ों के काटने से जीवों का मुख सदा नीचे को कटकता रहता है नाग जलजंतु जंतु विशेष के मुख के समान जिसकी आकृति है उसे नक कुंड, कुंड कहते हैं वह सोलह धनुष के विस्तार में स्थित है उसकी गहराई कुएं जितनी है उस कुंड में सदा पापी भरे रहते हैं कुंड को सौ धनुष लंबा चौड़ा बतलाया गया है तीस धनुष जितना विस्तृत तथा गौ के मुख की आकृति वाला एवं पापियों के लिए अत्यंत दुखद जो नरक है उसे गोमुख कुंड कहा गया है काल चक्र से घड़े के समान है कुंभी पाक कहलाता है चार कोष के परिमाण वाला वह वा नरक महान अंधकार में है साथ भी उसकी गहराई एक लाख पूरा है उस कुंड के अंतर्गत तप्त तेल एवं ताम्र कुंड आदि बहुसंख्यक कुंड हैं। उस नरक में बड़े बड़े पापी अचेत होकर पड़े रहते हैं भयंकर कीलों के काटने पर चिल्लाते हुए नार की जीव परस्पर एक दूसरे को देखने में असमर्थ रहते हैं उन्हें क्षण क्षण में मुरछा आती है और वे पृथ्वी पर लोट पोट हो जाते हैं पतिव्रते उन सभी कुंडों में जितने पापी पड़े हुए हैं उन सब की ऐसी ही दुर्दशा है मेरे दूतों की मार पड़ने पर ये क्षण में गिरते और क्षण में चिल्लाहट मचाने लगते हैं